इसलोका भाष्य कुछ आरंभ हुआ था नहीं समस्त तो कस्ना क्रियामानं कर्म स्वरंभ अकुव इसका उत्तर देते या तो ब्रह्म क्रिया कारक विद ब्र सर्व क्रियाकार द्वैत जितने द्वैत है सो ज्ञानी की दृष्टि से इसमें हेतुश्लोक इसमें हेतु, हेतु कारण देता है आगे श्लोक ये अर्पण कारण शब्द से पद पक्षे सरण्य से अन अर्पण अर्प्यते हे साधने वह ब्रह्म पद दो पक्षे अर्पण भिन्न है ब्रह्म भिन्न है द्व पद पक्ष में सामना जो सामना प्रवृत्ति निमित्त भिन्न होते हुए एक सामना होता है ये भाष्य में ये नवीर्पय ब्रह्म पश्य जिस कारण के द्वारा ब्रह्मविद हवीद अग्नो अर्पय थे ब्रह्मविद हबी को अग्नि में अर्पण करता है तब ब्रह्मी ज्ञान उसको ब्रह्म ही देखता है तसे आत्म व्यतिरिक अभाव ब्रह्म ही देखता अंतर ब्रह्म से अतिरिक्त उसका स्वरूप ही नहीं यथा सुक्तिकाया रजत अभाव पश्यती सुक्ति का में रजत का अभाव रजत ही नहीं अर्पण ब्रह्मसे अतः तद्वदुच्य ब्रह्म जोण्रिन्न रजत भ्रांति से सिद्ध ये ऐसा ज्ञान है यदत साधायादना जतम सा सुक्ति कैसे? मुख्य समाधिकरण नहीं हुआ ये बाघ समाधिकरण भ्रांति सुधर रजत का अनुवाद करके सुक्ति विधान करना है रजत नहीं किन्तु सुक्ति चौर स्थान जिसको हम कल चौर समझे वो चौर नहीं है ठूठे रजतम यद रजतम प्रथितम साक्ति वास्तव सुक्ति है वहां जैसे रजत का बाध करके सूक्ति सूक्ति कहा जाता है, आती। इस प्रकार बाधायाकर्पण यद त्रर्पण वस्तुत नहीं तस्य आत्म व्यतिभा पश्य दृष्टान दृष्टान्त यहां रजता देखता है वृत्ति पद्दय अवतर तदवदुच्य अर्पण रजतम <coughs> जो ज्ञान उत्तम तुत्ति सामसशंका व्यावर्तय अर्पणमित अर्थमस्त पद ब्रह्म अर्पण भिन्न भिन्न समस नहीं असमस्त पदे अर्पण पे यदर्पणबुते लोके तद से ब्रह्मिद ब्रह्म ये ब्रह्म का अर्थवा लोके अर्पण यदि गृह्य अर्पण का साधन श्रोविग्रहण होते हैं ब्रह्म ज्ञान के लिए वो ब्रह्म ही ब्रह्म से अर्पण ब्रह्मीद हो गया ब्रह्म हवे ही भाष्य तथा यद हवीर बुद्धिया गृह तद् तदम अस्य मतलब ज्ञानी न जैसे अर्पण बुद्धि लोक जिसको अर्पण कहते है ज्ञानी उसको देता है ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न नहीं है हवीर उप जो ग्रहण करते है गृह चारू प्रदास भी ज्ञानी के दृष्टि तो भी, तो भी ब्रह्म ही है टीका में ब्रह्म हवि पद अवतारे वाचस्ते ब्रह्म अर्पण दो पद हो गया अगर ब्रह्म हवि यद अर्पण बुद्धिया गृह थे तद ब्रह्म भी यतो ब्रह्म उत्तम जैसे अर्पण बुद्धि से जो ग्रहण होता है ज्ञान के लिए ब्रह्म तथा यह भी समझना इस प्रकार तथा तथा यद हवी बुद्धिया गृह तद ब्रह्म तथा हो गया अतिषी त्रष्टी अतिषेटी पूर्ववदर्तन पदातरय आशंका पाठय असमासम आशंक्य पहले जैसे ब्रह्म असम है ऐसे समासी के आशंका करते है की व्यावृति करते हैं पदान अवतार्य व्या आगे करते तथा ब्रह्माग्नो ब्रह्माग्नो समस्त पदम एक एक पद है भिन्न भिन्न नहीं ब्रह्मार्पणम तो भिन्न भिन्न पद है ब्रह्माग्नो समस्त पद ये समास है ब्रह्म अग्नि से ब्रह्माग्नि तस्म ब्रह्मग्न तथा ब्रह्माग्नि समस्त पद ब्रह्म अर्पण तो भिन्न भिन्न पद है कि ब्रह्माग्न ये समस्त पद है समासे व्यतिरेक तथा जैसे पहले ब्रह्म अवि में ब्रह्म में समास नहीं हुआ था किन्तु यहाँ समासेक में तो क्यार थे ये त्र विवक्ष विवक्ष क्या अग्नि यत्र हुयते अग्निबुद्या यत्र हुयते यूय अग्नि यत्र हुयते जिसमें अवन किया जाता है किसमें अग्नि में वह अग्नि भी ज्ञानी के लिए ब्रह्म है आवेद्या ब्रह्मणा कर्तरा ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्मणा ब्रह्मणा कर्तरा अर्थात तो कर्ता भी ब्रह्म है टीका में ब्रह्मणा पद से अभ्यमतम ब्रह्मणा का अवन किया जाता है कर्ता ब्रह्म सकाश व्यतिरूक ना कर्ता भी ब्रह्म से भिन्न मत हुतम विवेक्षित हुत युत हवन क्रिया मेंवन क्रिया हवन क्रिया भी, भी ब्रह्म इसमें में कितना आ गया पांच अर्पण हवि अग्नि कर्ता और क्रिया ये पांच आगे अर्पण भी ब्रमे अर्पण ब्रह्म से भी नहीं, हवि भी ब्रह्म से अग्णा नी। अग्णा नी। नी भी नहीं, अग्नि भी ब्रह्म से भी नहीं, कर्ता भी से भी नहीं हवन क्रिया भी ब्रह्म से भी नहीं ब्रह्मा ब्रह्म पांच आगे ब्रह्म गंतर ब्रह्म कर्म साधारण दस आ जाए ये प्राप्त फलम ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म तेन तेन आगे कर्म कर्म इत्यादि अवतारे करती, समाधिना, इति जते अवतरे व्या तस्मकर्म स्रम स ब्रह्म कर्म समाधि न तेना ब्रह्म को गंतव्य बाकी अन्य ब्रह्म कर्म समाधि साधक ब्रह्म को प्राप्त करना ब्रह्म रूप कर्म ही जिसकी समाधि कर्म भी ब्रह्म से भिन्न नहीं कर्मत्तम ब्रह्मनो ब्रह्म कैसे कर्म है ज्ञात प्राप्त प्रतिपत्तव्य ब्रह्म ज्ञान का विषय और प्राप्त करना है प्राप्तव्य इसलिए कर्म हुआ ब्रह्म ही कर्म उसमें समाधि एवं ब्रह्मार्पण मंत्र से अक्षरा ये प्रत्येक मंत्र अर्थ करके अक्षरा अर्पण हवि अग्नि कर्ता हवन क्रिया प्राप्तव्य और कर्म विभ्रम ये सब कुछ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ये अक्षरार्थ हुआ सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि है ऐसा कह करके तात्पर्य अर्थ करते समय एवं ब्रह्म कर्म समा ब्रम एवं लोक संग्रह चिकित्सा क्रियामान कर्म जो ज्ञान होने के बाद लोक संग्रह करना चाहता था लोक संग्रह का लोगो को सम्मार्ग में प्रवृत्त कराना उनमार्ग से रुकना ये करता हुआ कर्म ज्ञानी करते पर भी परमार्थ करमार्थ कर्म यानी के सर्वे से मन से कुछ कर्म होने पर भी वस्तुतः वो कर्म नहीं है क्यों नहीं के ब्रह्म बुद्धि उपमुद्धित सर्वतः ब्रह्म बुद्धि भ्रम से भिन्न लिखता है सरगा से कर्म होने पर भी वह कर्म हो गया तदव सही निवृत्तकर्मो सर्वकर्म संसन सम्य दर्शन स्तु सति ठीक है मैं एवं ब्रह्म मंत्री एवं हो गया निवृत कर्म सन्यासी नृत्त कर्म तुम तम प्रति सन्यासी कथमअ से मंत्र प्रवृति जैसे की कर्म समाप्त हो होगी उसके लिए कैसे तो क्या निवृत्त एवं सती निवृत्त कर्म नो की कर्म निवृत्त होने पर भी सर्वकर्म सन्यासी ज्ञानी के लिए चिंतन आरप करते सूचना स्तुति के लिए बाह्य युष संकल्पात्मक यज्ञ दुष्ट बाह्य यज्ञ अनुषान करने के लिए जो असमर्थ है मानस संकल्प चिंतनात्मक यज्ञ दिखा गया पहले आया असम यज्ञ करने के लिए क्षत्रिय राजा हो करिया धन भी हो चाहिए जो असमित करने के लिए असमर्थ है ब्राह्मण भी वैश्य असमित तो करने क्षत्रिय होने पर भी सम्राट नहीं हो न तो नहीं कर सकता है जो करने के लिए असम करने के लिए असमर्थ है वो मानस चिंतन करे उपासनाएगा असमिता अपने को चिंतन करके ऐसा चिंतन करेंगे तो असम्यता का फल ही प्राप्त हो जाता है बाह्य कर्म करने के लिए असमर्थ होने पर अज्ञानी के लिए संकल्पात्मक यज्ञ दिखा इसी प्रकार ज्ञान से यज्ञ तो संपादन स्तुत्यार्थम संप। यहाँ सम्य ज्ञान साक्षात कर ब्रह्म ज्ञान को यज्ञ रूप से कहा गया ज्ञान की स्तुति के लिए ऐसे ज्ञान है यज्ञ रूपे रूप सुन उपित इसलिए लाभार्थ कल्पना या स्वाधीन इससे स्तुति होती है कल्पना स्वाधीन वाह किसानों को चाट स्वाधीन चे कल्पना साधन अपने से कल्पना करके यज्ञ कल्पना करते है ज्ञान को ज्ञान से यज्ञ तो संपादन अभिनय थे ज्ञान यज्ञ है कैसे उसको अभिनय कर बताते है यद अर्पण अभी अधियज्ञ प्रसिद्धम तद तो से अध्याम ब्रह्म परमादर्शन यज्ञ में अर्पण अभी अग्नि कर्ता क्रिया प्राप्तव्य जितने प्रसिद्ध है तद्य ज्ञानी के लिए अध्यात्म ब्रह्म अपने में ब्रह्म ही सर्व परमा ब्रह्म है सब ब्रह्म अन्य कुछ ही नहीं कमाण अत्र यज्ञ तो संपादन अवगतम इत आशंका ये यज्ञ तो संपादन किया गया है ज्ञानी के लिए वस्तु तो यज्ञ नहीं ऐसे यज्ञ रूप कल्पना करके ज्ञान की स्तुति की ये किसी प्रमाण से ज्ञात होगा इतिहास के अर्पणादि नाम विशेषता तो ब्रह्म तो अभिधान अनुपत है इतिहास यदि यज्ञ तो संपादन ज्ञान की स्तुति के लिए सा नहीं मानेंगे तो ज्ञानी के लिए ये पांच छह सात का नाम लेकर उसको ब्रह्म कहना ज्ञानी के लिए तो सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्म से भी न कुछ भी नहीं तो विशेष करके अर्पण हवी अग्नि करता ये सब ब्रह्म है ऐसे थोड़े कुछ का नाम लेकर कहना यह नहीं बनेगा इस थोड़े के नाम लेकर कथन तो करना ये अनुपत्य अर्थापत्य प्रमाण से सिद्ध होता है अर्पणादि नाम विशेषत्व ब्रह्मत्विधान तो अनुपत्या विशेष करके अर्पणादि में ब्रह्मत्व तो जो कथन किया तो अर्थात अनुपत्या अर्थापत्ति से निश्चित होता है ये यज्ञ के साधन यज्ञ में जितने जितने लोक में यज्ञ में अर्थयज्ञ में प्रसिद्ध है उनका नाम लेकर के ब्रह्म कहने का अर्थ यहाँ यज्ञ तो संपादन करना है ज्ञानी के समय ज्ञान में स्तुति के लिए ऐसा नहीं हुआ तो अन्य था सर्वस्व ब्रह्म और अर्पणादि नामे विशेष सब तो कुछ ज्ञानी के लिए तो अर्पणादि कुछ विशेष नाम लेकर उनको ब्रह्मत्व का तनकना व्यर्थ हो जाएगा अन्यथा मतलब यदि यहाँ ऐसे यज्ञ तो संपादन नहीं मानेगी तस्मात ब्रह्म टीका मिले ज्ञान से यज्ञ ज्ञ संपादित फलित भाष सम्य ज्ञान में यज्ञ तो संपादन किया गया स्तुति के लिए निष्पन्न अर्थ कहते समित ब्रह्मे वर्वम अभिजानता जो ज्ञान जिसको हो गया सब कुछ ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो गया ऐसे बुद्धि सर्वकर्म अभाव कारक बुद्धि तो अभाव अच्छा। कोई कर्म उसमें नहीं सर्वकर्म का अभाव कुछ कर्म सर्व जिसे होता है वो भी ब्रह्म दृष्टि अकर्म हो जाता है कारक बुद्धि अभाव उसके लिए कारक बुद्धि भी नहीं टीका आत्मीय वैदम सर्वित आत्म व्यतिरेक सर्वस्य अवस्थुत्म प्रतिपद्य प्रतिपद्य प्रतिपद्य का आत्म सब सर्व अवस्थु वास्तव नहीं आत्मीय वैदम सर्व का अर्थ क्या है सब कुछ आत्मा ही ये आत्मा से भिन्न नहीं इसे जो आत्मा से भिन्न दिखता है वो अवास्तव है इसे प्रतिपद्य ज्ञात प्रतिपद्य मानस्य जानने वाले ज्ञानी के लिए यानी क्या कर्म अभाव हे तंत्र तो न कर्म नहीं करेगा उसका सब कर्म का अभाव दूसरा हेतु कहते कारक बुद्धि अभाव है कारक अपने को करता देवता को संप्रदान घृत आदि में कर्म कुछ कारक बुद्धि नहीं अल्प अपने शरीर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं सब कुछ भ्रम है कारक बुद्धि स्वाभिमान शिव अभावे भी कार्यक बुद्धि नहीं करता करना न संप्रदान आदि इसमें तो अभिमान नहीं कि कर्म न से फिर कर्म क्यों नहीं होगा ये ऐसा संक्राम से कहते नहीं कार्यकुद्धि रही तुम ये यज्ञ कर्म दृष्टि ये यज्ञ नाम को कर्म होगा जिसमें कार्यक बुद्धि नहीं हो अपने को करता नहीं माने देवता को संप्रदान नहीं माने तो देवता उत्ष्ट द्रव्य आदि कैसे बनेगा उत्तम एवं अन्य व्यक्ति दृढ़ी जो कहा कार्यकुद्धि होने पर यज्ञ करेगा कार्यकुदि नहीं करिया उसको हमने वितरित कथन करके दृढ़ करते है सर्वे में कर्म शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदान आदि कार्यक का बुदिमत कर्त अभिमान फलाभि संबंधी मत दृष्टम जितने कर्म अग्निहोत्र आदि शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदान शब्द के द्वारा कहा गया जो देवता अपने मन से नहीं कहीं इंद्र देवता कहीं अग्नि कहीं विष्णय शब्द के द्वारा समर्पित शब्द के द्वारा बोधित देवता विशेष ही संप्रदान होता है अग्नि ऐसा इंद्रा ऐसा वरुणा ऐसा करके देवता संप्रदान है देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग होता है तो विशेष संप्रदान आदि संप्रदान हो गया कर्ण है गीत चरुण पूर्व आदि और करता है ये अग्नि अधिकरण कारक बुद्धिमत कारक बुद्धि वाले ऐसा कर्ता कर्तृ अभिमा फिर फल इच्छा वाले कर्म होते हैं दिखा गया सर्वत्र कर्म ऐसे दिखता है ठीक है इंदिरा इत्यादि शब्द नमर्पित देवता विशेष संप्रदान कारकम इंद्रा अग्नय वरुणा इत्यादि आदि स्वाद्य ब्रहिकरण कारकम ब्रीहित या तद विषय बुद्धिमत्कर्ता अभिमानक बुद्धि फलमे भोक्षे अलग पदे भोक्षे फलम से इसका फल भोग करूंगा फलमस्य से फलाभिंधि मत कर्म फल अभिसंधि वाला फल इच्छा वाले कर्म होते ये दिखा गया ये अन्य बताया अन्य मुक्त व्यक्ति कमाया आया न ऐसे सब जितने कर्म ऐसे होते न उपमृद्धि क्रिया कारक फल भेद बुद्धि मत, क्रिया कारक फल भेद बुद्धि नष्ट हो गया तब कर्म नहीं होता है कर्तृत्व अभिमान फलाभि संधि रही कम्बा कर्तृत्व अभिमान नहीं हो फल इच्छा रही तो ऐसे कर्म नहीं दिखता है ठीक है उपमृदिता तो तो क्रियादि भेद विषय बुद्धिद्य क्रिया भेद विषय बुद्धि जिसकी नष्ट होगी क्रियाकार क्रियाकार क्रियाकार तथा कर्तृत्विपूर्वक कर्तृत्वि पूर्वक ही कर्म होता है कैसे भोक्षे फल मत्ती अभिसंधि भोक्षे भोग करूँगा इसका फल ऐसे जो ऑपिशन दिए इच्छा तेनालीर रह कर्म न दृष्टम ऐसा कर्म नहीं होता है फलाविदा क्या है? तथा भी भी तो भासमान कर्मावी किम आयतम ब्रह्म विज्ञानी के लिए भासमान होता है कर्म हो कर्म नहीं है कर्माभाव किम आयतम इतिया ब्रह्म बुद्धि उपमुद्धित अर्पणाधिकार क्रिया फलभेद बुद्धि बुद्धिमत कर्म अथ कर्म एवं इधन तो ब्रह्म का जो कर्म है ब्रह्म बुद्धि के द्वारा सब भेद बुद्धि नष्ट हो गई ब्रह्म बुद्धिया उपमृद्धि नष्ट हो गया कर्म कौन अर्पण आदि कारक क्रिया फल वेद बुद्धिमत कर्म अर्पण आदि कारक क्रियाफल भेद बुद्धि सब नष्ट हो गया ब्रह्म से सब कुछ ब्रह्म है अतो ब्रह्म ज्ञान के शर्मी जो कर्म दिखता है अकर्म है वह तत्व वो अकर्म है वास्तव रो कार्य का फलभेदेद रहते हो गया कर्तव्य मान समाप्त हो गया तो अकर्म है किंतु उसको लेकर कोई नियम नहीं कर सकता तो ज्ञान हो गया तो उस आदि में कुछ कर्म नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं और कर्म होने पर भी अकर्म है ये समझना चाहिए तत्व तो शास्त्र का बहुत लोग नहीं समझ करके कहते ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म रूप हो गया और कुछ न बोल सकता न कुछ कर सकता है तो ब्रह्म हो गया और फिर कैसे कहेगा यदि तुम ब्रह्मविध तो दृश्य मान कर्मो ब्रह्म ज्ञानी कर्म दिखता है अज्ञानी दृश्य ज्ञानी अपने में नहीं मानता है अन्य लोग तो देखेंगे तद अहम अस्मी ब्रह्म बुद्धिया ज्ञानी क्या मानता है अहमअस्म ब्रह्म व्यापक इसके द्वारा निराकृत कारका भेद विषय बुद्धिमत अतच कर्म एवं नो कर्म लोग देखते हैं ज्ञानी के तरह बुद्धि के द्वारा निराकृत हो गया कार्यकि भेद विषय बुद्धि बुद्धिमत कार्यकारी भेद विषय बुद्धि ऐसे नष्ट हो गया ऐसे बुद्धि वाले का कर्म है अतच कर्म नहीं होता है तब तो ज्ञानी सती व्यापकम कार्यकारी व्यावर्तमान कार्यकि होने पर ही कर्म होगा व्यापक कार्यकि भेद बुद्धि यदि नहीं है तो कर्म ही नहीं होगा व्यापक नहीं होगा तो व्यापक भी नहीं रहेगा कर्म यथत कर्म त्यापक कार्यदि भेद बुद्धिमत जहाँ कार्यकारी भेद बुद्धि नहीं है वहाँ कर्म ही भी नहीं होगा जो जो कर्म है सब व्यापक कार्य भेद बुद्धि वाले होते हैं। जहाँ व्यापक है, नहीं रहेगा कार्यकारी भेद बुद्धि नहीं है उसका कर्म कर्म ही नहीं है व्यापक कर्मों कर्म को भी व्यापक कराती तत्विद तो शर्जादि चेष्टा कर्माभा कर्म व्यापक रहित चेष्टावत अनुदान कर दिया तत्विदह ज्ञानी का शर्जादि चेष्टा सर्व आदि से इंद्रिय मन शरीर में चेष्टा करेगा इंद्रियो से चेष्टा करेगा मन से चेष्टा करेगा जो कुछ व्यापार है वो वस्तु तो कर्म नहीं कर्माश कर्मा भाव नहीं कर्मा भास कर्म आभाष है अकर्म और कर्मा भाव कहें तो अकर्म कर्म कर्म थे कर्मा भास कर्मता आभाष थे वह कर्म कर्म नहीं क्यों नहीं कर्म व्यापक रही तो कर्म का व्यापक उसमें नहीं व्यापक नहीं रहेगा तो कर्म कैसे होगा व्यापको तो क्या है वेद बुद्धि फलाई अभिसंधि जैसे सुसुत चेष्टा सुसुद्व पुरुष की चेष्टा वो कर्म नहीं है कर्म कर्मा से क्योंकि व्यापक वेद बुद्धि नहीं इसी प्रकार ज्ञानी में जो दिखता है कर्म वो अकर्म है ज्ञान व तो दृश्यमान कर्म अकर्म एवं ज्ञानी के दिखता है कर्म तो कर्म अकर्म है इस अत्र भगवत अनुमति भगवान की अनुमति कहते तथा चर्शित कर्म्य अकर्म यापश्यत यहाँ छुट गया तथा चर्शित कर्मण्य कर्म या पश्येत लिखना है कर्म्य अभिप्रवृत्त नो थी सर कर्म में अकर्म देखता है कर्म कर्म देखता है बुद्धिमान एक आ गया कर्म ले कि सर कर्मे में प्रवृत्त होने पर वस्तु तो नहीं करता है तो सर्वे में आदि कर्म होने पर वास्तु कर्म नही है गुणा गुणों से वर्गन विषय इंद्रियो रूप से पढ़ने तो बहुत गुण रहते है इंद्रियों की पर प्रवृत्ति होने पर भी देखता नाम नेव युक्तम हम किंच ऐसा विचार में कुछ नहीं करता आत्मा में कुछ नहीं होता है इंद्रियों सभी विषय में होते हैं गुणे में होते है इत्यादि के बताया ब्रह्मांत दुष्टम कर्म ना उगते भी ब्रह्म ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है ब्रह्म ज्ञानी का जो दिखता है कर्म ब्रह्म भी तो दिष्टम कर्म ना कर्म दिखता है ज्ञानी की दृष्टि से किंतु नहीं है तत्कार अनुपमर्दा तत्कार अनुपमर्दा पुनर्विष्य कहेंगे अभी कहने पर नहीं है किंतु आगे रहस होता है कारण रहेगा फिर कभी बुद्धि बुद्धि हो करेगी कर्म करेगा कहें तथा दर्शयन क्रिया कारक का फल भेद बुद्धि उपमर्दम करती भगवान जो कहते उसका कर्म ही नहीं दिखाते हुए क्या करते सर्वत्र क्रिया कारक का फल भेद की जो बुद्धि रहती बुद्धि का उपमर्दम करती बुद्धि की निमित्त करते भगवान ठीक है अविद्व विद्वान अभी कर्म प्रवर्तमान दृश्य थे तथा तस्वीर अकर्मेवत भारत अविद्वान इव विद्वान कर्मणि कर्म प्रवृत्न दृश्यते अज्ञानी जैसे कर्म में प्रवृत्त होता है ऐसे ज्ञानी भी विद्वान अभी कर्म में प्रवृत्त होता है दिखता है अज्ञानी लोगों दिखते है तथा तस् कर्म तस्थे कर्म एवं ज्ञानी का कर्म अकर्म ही है इसमें दृष्टान्त देते दृष्टा काम्याहोत्राद काम उपमर्द उपमर्द कामयाग्नहोत्री अग्नहोत्र की नित्याग्नहोत्र अरे के काम्य अग्निहोत्र है महासम अग्निहोत्र जुड़ो काम्य फल इच्छा से कोई अग्निहोत्र कर्म करेगा तो काम्य अग्निहोत्र आदमी कोई प्रभुत्व तो हुआ केंद्र मध्य में कामना की निवृत्ति होगी इच्छा समाप्त होगी तो आगे अग्नि आगे उसी अग्निहोत्र को काम्य अग्निहोत्र नहीं कहा जाएगा कोई अग्निहोत्र नित्य हो गया फल इच्छा रहता उन्नीस काम्य अग्नि अग्नहोत्रा दो काम उपमर काम निवृत्त हो जाने पर कामयाग्नोत्रि कामयाग्नोत्तर नहीं होता है ठीक है तो नहीं विद्वत कर्म आदि कर्मत्वा विशेष आदि इतर कर्म पर तो फलारम्भ कम इतनी शंका नहीं होता कोई कहता है विद्वान का कर्म भी फलारम्भ होगा क्योंकि कर्मत्वा विशेषाद तो कर्मत्वाद इतर कर्म को तो अज्ञानी का कर्म जैसे फलारम्भ के सर्वजन फल देने वाला है ऐसे ज्ञानी का कर्म भी कर्मत्वाद इतर कर्म हो कर तो अज्ञानी कर्म हो तो फलारंभक हो ठीक नहीं तथा मूर्वकमतिपूर्वकादी कर्मण कार्य विशेष आरंभकृष्ट मूर्वक नहीं मूर्वक मूर्वकर्माण कुछ कर्म मति बुद्धि बुद्धिपूर्वक है कुछ कर्म बुद्धि बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक है कार्य विशेष आरंभक दृष्ट कार्य विशेष का आरंभक होता है टीका में इदम कर्म कर्तव्यम कर्तव्य अशल इति मति ये, ये बुद्धि ये कर्म करना है मेरा कर्तव्य है इस फल भो करूंगा ये बुद्धि तत्पूर्व का कुछ कर्म होते हैं और कुछ कर्म अतृत्वी कर्मानी कुछ नहीं जानते कर्म कर्तव्य इसका फलभुक्त है तो नहीं करी कुछ कर्म होते हैं तेसाम अभर भेद संग्रह आदि पदम और उसके अंतर्गत जितने प्रकार कर्म है सब लेना पूर्वक अमतिपूर्वक आदि नाम कर्मना ऐसे जितने कर्म है कार्य विशेष आरम्भ कर ये दिखता है दाष्टान्तिक माह दी बुद्धि उपमुद्धिता अर्पणिकारिया बुद्धि बाह्य चेष्टा मात्र कर्म अभी विदुषुअर्म संप्य से अत उत्तम समद्रम प्रियते यहाँ भी ब्रह्म बुद्धि ब्रह्म बुद्धि के द्वारा निवृत हो गया निवृत्त क्या हुई भेद बुद्धि किसकी भेद बुद्धि अर्पणाधिकारक क्रिया फलभेदि उपमुद्धिता अर्पणाधिकारक क्रिया फल बुद्धि ज्ञानी न स ब्रह्मबुद्धि बुद्धि ब्रह्म बुद्धिया उपमुदिता ब्रह्म बुद्धि उपमृद्धिता ब्रह्म बुद्धि उपमृदिता अर्पणाधिकारक क्रिया फल भेद बुद्धिर्यस ज्ञानी न हो गया एक पद हो गया ब्रह्म बुद्धि अर्पणादि क्रिया कारक फलभेद बुद्धि ज्ञानी ब्रह्म बुद्धि के द्वारा हम ब्रह्म इस ज्ञान के द्वारा अर्पण अधिकार अधिकारक अर्पण कर्ता अधिकार अधिकारक क्रिया याग आदि क्रिया फल स्वर्ग आदि सब वेद बुद्धि नष्ट होगी, गई जिसकी वो ज्ञानिक भाई चेष्टा मात्र आप इंद्र मन के, के कोई चेष्टा है भैद बुद्धि नष्ट होने से अहम सिंह जिसको ज्ञान हो गया चेष्टा मात्र कर्म आप चेष्टा होने से कर्म तो है विदुष अकर्म संपन्न वो अकर्म हो गया क्योंकि भेद बुद्धि नहीं व्यापक नहीं तो कर्म नहीं होगा अतः उत्तम समग्रम प्रबिल इसलिए कहा कर्म कर्म अग्रण स्व के साथ स्वलीन हो जाता है फल भी नहीं होता है टीका सप्तम्या विद्वत प्रकरण परामृष्टम सप्तमया तथा तो यह जो, जो सप्तमी ज्ञानी के लिए ज्ञानी में भी जो कर्म का है वो कर्म है ष समणी कारक फल बुद्धिदूष्टि और ब्रह्म बुद्धि उपमृद अर्पणादि कारक क्रिया फलभेद बुद्धि ये भी सटि ये दोनों समान अधिकरण विद्वानी विद्वान ही यहाँ तक समाज बहुत समाज करके जिसकी ब्रह्म बुद्धि के द्वारा कारक क्रिया फलभेद बुद्धि नष्ट हो गई वह हो गया फलभेद बुद्धि तस्य तस्वीस उक्त अर्थे है पूर्ववाक्य में थी इसी अर्थ में पूर्ववाक्य अनुकूल उसका सहायक दिखाते अतम कर्म संपद्य थे उत्तम समग्रम प्रबलिय थी थी पहले वाक्य में आया था समग्रम प्रबिलिय ये भी उसके लिए अनुकूल है ब्रह्मापण मंत्र से स्व्याख्यानम उक्त स्वयु व्याख्यानम् अनुवादति। ब्रह्मापण ये मंत्र है इसकी व्याख्या अपने अनुसार करके अपने स्वयु अपने कुछ एक देश है कुछ लोग व्याख्यान करते उसका अनुवाद करते भाष्य में अब तरफ किएचित यद ब्रह्म तदर्पण आदि तो तो तो जो ब्रह्म ही अर्पण है यद ब्रह्म तदर्पण व्याख्या होगी जो अर्पण आदि है वह ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न नहीं है अर्पण जो प्रसिद्ध है उसका अनुवाद करके ज्ञानी के दृष्टि से ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न नहीं यह तो सिद्धांत हुआ अभी कोई कहते हैं, जो ब्रह्म है वो ही अर्पण आदि से हुए टीका में प्रसिद्ध उद्देश्य अप्रसिद्ध विधान से न्यायत्न प्रसिद्ध विधान कथम सर्वत्र होता है प्रसिद्ध को उद्देश्य करके अप्रसिद्ध कहा जाता है जो प्रसिद्ध है कोई आता है ऐसा यो आगछी ऐसा ये आगे सवैयाकरण आपको मालूम है वो व्याकरण यह था नहीं जिस हमको मालूम है जो आ रहा है वो व्याकरण है तो सब लोग प्रसिद्ध देखते कोई आ रहा है ये तो देख लिया। अब जो आप लोग मालूम नहीं हम बोधन कराते सवैयाकरण प्रसिद्ध को उद्देश्य करके अप्रसिद्ध कहा जाता है नहीं की अप्रसिद्ध को उद्देश्य करके प्रसिद्ध कहा जाता है सन प्रसिद्ध को उद्देश्य करके अप्रसिद्ध को कर विधान किया जाता है तो ब्रह्म पहले जो अर्पण आदि लोक प्रसिद्ध है उसको उद्देश्य करके अर्पणादि जो दिखता है वो वस्तुतः ब्रह्म ही है सर्वम खु इधम ब्रह्म इधम सर्व दिखता है उनको उद्देश्य करके वस्तु ब्रह्म ही है ब्रह्मचैन नहीं है और अप्रसिद्ध पहले जो ब्रह्म है वो अर्पण है तो ब्रह्म क्या पहले निश्चित नहीं तो फिर अर्पण उसको विधान क्या है अर्पण तो मानवीय ये लोग कहते जो ब्रह्म है तद तो अर्पण ब्रह्म से मंत्र व्याख्यान क्या हुआ जो अर्पण आदि है।, है वो अप्रह्म है क्योंकि ये लोग क्या कहते जो ब्रह्म है वही अर्पण आदि तो उनको पूछा जाता है प्रसिद्ध उद्देश्य करके अप्रसिद्ध विधान न्याय है न्याय तन वेतन आप कैसे अप्रसिद्ध को उद्देश्य करके कसिधे विधान कैसे होगा ऐसा संक्रांत से वो कुछ लोग उत्तर देते है ब्रह्म वकील अर्पण आदि न पंचम दिन कारका सद तदेव तो कर्म करोगी ब्रह्म ही अर्पण पांच प्रकार कारक रूप रहता है ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्मीर ब्रह्माग्नु ब्रह्मना उतम पांच प्रकार रह करके, करके वो कारका व्यवस्थित होकर के वो कर्म करता है ये कहते हैं किल क्यों ब्रह्म किल किल व्याख्या सिद्धांतिपत्ति सूचय ब्रह्म कहते हैं किल कहन से ये व्याख्यान सिद्धांत अभिमत नहीं है कर्तृ कर्म कर्ण संप्रदान अचविधन कर्ता है कर्म भी है संप्रदान पांच विधायक कारके ब्रह्म व्यवस्थित कर्म कवि ब्रह्म ही सब कार्यक्रो ष्टी भी होती तो संपन्ध में होते कर्म करो अंगी करात तद अप्रसिद्ध अभा पूरा किसी करता है ये ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं वही तो पांच प्रकार करता है तद अनुवाद है न ब्रह्म का अनुवाद करके प्रसिद्ध हो गया ब्रह्म क्योंकि ब्रह्मा ही करता कर्म का अनुभव ऐसी स्थित है वो ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया उसका अनुवाद करके अर्पण अर्पणादिशु अविरुद्ध अनुवाद करके अर्पणादि तद दृष्टि विधान करना अर्पणादिशो अविरुद्ध तद दृष्टि ब्रह्म दृष्टि करना दृष्टि पक्षय दृष्टि करना कैसे जैसे अनग्नि को अग्नि चिंतन करना अशोभाव लोक अग्नि जीवलोक अग्नि समझना पर्जन्य अग्नि पुरुष अग्नि त्रि अन अग्नि अनग्नि चिंतन जैसे दृष्टि से करना है अर्पणादमी ब्रह्म चिंतन करे अर्पणा ध्रमा दृष्टि विधान पक्षय सिद्धांता विशेषण दशे सिद्धांत ही जो अर्पणादि हो ब्रह्म और ये कहता अर्पणादी ब्रह्म दृष्टि करे तो इसमें क्या विशेष है तो विशेष ज्ञानी तो समझता है जानता है की ब्रह्म से अति नहीं वास्तव ब्रह्म ही है और दृष्टि विधान में वास्तव ब्रह्म नहीं होता है दृष्टि कर तो उसमें आरोप करे इसको ब्रह्म के लिए चिंता न करे तथा न किन्तु अर्पणाधिशु ब्रह्म बुद्धि राधी ये देखो ये भेद इतने दृष्टि जब करेंगे प्रतिक उपासना में विष्णु दृष्टि करते सालग्राम में नर्मदेश्वर में शिव दृष्टि करते तो आलम्बन का आलम्बन की निवृत्ति नहीं आलम्बन बुद्धि नहीं रहती बात नहीं आलम्बन बुद्धि रहती आलम्बन प्रधान है आलम्बन में ही पूजा होती जो प्रतीक उपासना है प्रतीक प्रधान है में ही पूजा होती आलम्बन की बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती देखो ये कहा दृष्टि विधि पक्ष में क्या है तथा न अर्पण बुद्धि निवर्तते थे और अर्पणादि बुद्धि की निवृत्ति नहीं होगी जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु बुद्धि होती है उसे प्रतिमा बुद्धि सालग्राम बुद्धि न छोड़ जाती है वह आलम्बन बुद्धि रह करके उसे, उसे विष्णु चिंतन करना किन्तु अर्पण आदि से बुद्धि अर्पण आदि में ब्रह्म बुद्धि रखना अर्पण को रखना उसे ब्रह्म बुद्धि करनी अर्पण आदि को न करके उसे ब्रह्म बुद्धि आदि जन्य की जाती है यथा प्रतिमा जो विष्णु आदि बुद्धिर प्रतिमा में विष्णु बुद्धि होने से प्रतिमा को रख करके प्रतिमा बुद्धि की निवृति नहीं होगी प्रतिमा को रखकर विष्णु बुद्धि करना यथा नाना जो ब्रह्म बुद्धि नाम ब्रह्मास तो नाम ब्रह्म उपासित कहें तो नाम प्रधान ही प्रतिक उसको रखते हुए निवृत्ति नहीं करके उसे ब्रह्म बुद्धि रखना ब्रह्म बुद्धि एवं एवं उपाध्याय सत्तम टीका में अर्पणादिशु कर्तव्या दृष्टानताभ्याम स्पष्ट अर्पणादि के द्वारा जो ब्रह्म होती है दो दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते एके एक प्रतिमादि विष्णु आदि बुद्धि एक नाम आदि ब्रह्म बुद्धि